इच्छा पूरी करने वाली छड़ी उमर रि बगदाद के रास्ते में जोहा की इच्छा पूरी करने वाली लकड़ी की एक छड़ी जोहा को इच्छा पूरी करने वाली लकड़ी की एक छड़ी मिलती है लेकिन वो कैसे काम करती है जोहा ने कुछ चीजें मांगी लेकिन उनका उल्टा ही सच हुआ जब उसने एक नई जोड़ी चप्पलों की कामना की तो उसकी पुरानी सैंडल भी गायब होगी जब उसने गधे पर सवारी करने की कामना की तो उसने अपनी पीठ पर खुद एक गधे को ढोना पड़ा उसे अपनी पीठ पर खुद एक गदे को ढूंढना पड़ा और जब सुल्तान उस छड़ी को पकड़ा तो चीजें वास्तव में नियंत्रण से बाहर हो गई इससे पहले कि वो और परेशानी में पड़े जोहा को छड़ी के रहस्य छड़ी का रहस्य कैसे पता चला उमर रि लेखक का नोट जोहा की कहानी अरबी भाषी भाषा की दुनिया भर में बहुत पहले से अरबी भाषा की दुनिया में बहुत पहले से ही जानी जाती है वहाँ जोहा बुद्धिमान मूर्ख नसरुद्दीन होजा के रूप में प्रकट होता है तुर्की ईरान और मध्य एशिया की कहानियों के बाद जोहा पश्चिमी साहित्य में भी पाया जाता है क्योंकि साचो पांजा डॉन क्विकोट का एक एस्क्वायर और वफादार हाथी मिग्यल डिस्टर्बेंस डॉन क्विकोट के लेखक अल्जीरियस, अल्जीरियस में एक तुर्की कैदी के रूप में बिताए छः वर्षों में इनका कुछ सुन पाए थे जोहा की कहानियों में ज्ञान और मूर्खता के बीच एक पतली रेखा होती है और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है शायद इसलिए फ्रैंकलिन डेनोलो रूजवर्ट को जोहा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी दिन गर्म था और सड़क लंबी थी जोहा बगदाद जा रहा था वो एक टूटी हुई दीवार की छाया में आराम करने के लिए रुक गया देखो छाया में कितना सुकून मिल रहा है जोहा ने खुद से कहा जोहा दीवार से टिककर बैठ गया उससे पुरानी दीवारों ईटों की दीवार ढह गई वो पीछे की ओर गिरा जहां उसे दीवार में छिपा एक सील बंद मर्तबान दिखाई दिया मुझे अच्छा चाहिए कि इस मर्तबान ने क्या होगा जोहा ने कहा फिर उसने मर्तबान की मोम की सील तोड़ दी अंदर उसे एक चर्मपत्र में लिपटी एक छड़ी मिली जोहा ने स्क्रॉल के पीछे अक्षरों को पढ़ा अजनबी तुम्हें एक विशिंग पूर्ण पूरी करने वाली छड़ी मिली है इसका समझदारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है इच्छा पूरी करने वाली छड़ी जोहा ने मैं सबसे पहले क्या चाहूंगा उसने अपने घिसे पीटे सैंडल को देखा अगर मेरे पास नई चप्पले होती तो कितना अच्छा होता जोहा इच्छा पूरी करने वाली छड़ी अपने हाथ में पकड़ रखी थी उसने अपनी आंखें मूंद ली काश मेरे पास लाल चमड़े की चप्पलों की एक जोड़ी होती फिर उसने अपनी आँखें खोली और नीचे अपने पैरों की ओर देखा उसके पास लाल चमड़े की चप्पल तो नहीं थी पर अब उसके पास पुरानी किसी पिटी सैंडल भी नहीं थी उसकी सैंडल गायब हो गई थी जोहा गुस्से से चिल्ला उठा यह कैसी इच्छा पूरी पूरी करने वाली छड़ी है मैंने चप्पल की कामना की और उससे मेरी पुरानी सैंडल भी गायब हो गई अब मुझे नंगे पाव ही बगदाद तक चलना होगा जोहा ने अपने हाथ में छड़ी को देखा और चिल्लाया दुष्ट छड़ी कास्तुम गायब हो जाती पर छड़ी गायब होने के बजाय उसके हाथ से चिपक गई इससे जुहा और भी भड़क गया इस छड़ी के कारण मैंने अपनी सैंडल खोई अब मैं इसे छुटकारा तक नहीं पा सकता वो बगदाद के लिए सड़क पर चलने लगा वो छड़ी को हिलाता रहा और खुद से बड़बड़ाता रहा दुष्ट छड़ी बेकार छड़ी बकवास छड़ी रास्ते से हटो सामने से ऐटो सुल्तान के पहरेदारों की एक टुकड़ी पीछे से चिल्लाई एक छोटा गदा उनके घोड़ों के पीछे पीछे चल रहा था जोहा जल्दी से सड़क के किनारे हो गया सुल्तान के पहरेदार सब बदमाश है उनके साथ पंगा न लेना ही अच्छा होगा जोहा ने खुद से बड़ बगदाद की की जाने के लिए गधा हो चलो उसकी इच्छा पूरी करें नहीं, नहीं जोहा चिल्ला है मैं ऐसा कुछ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा लेकिन पहरेदारों को उसके साथ छेड़छाड़ में बहुत मजा आ रहा था उन्होंने जोहा को झुकने को कहा और फिर उन्होंने अपने गधे को उसकी पीठ आदमी की सवारी करते, करते हुए पहले कभी नहीं देखा था ढेंचू ढे गधे ने लाद मारी बेचारे जानवर को आदमी की पीठ की सवारी कोई खास पसंद नहीं आई जब वे नगर के फाटक पर पहुंचे तो सुल्तान के पहरेदारों ने जोहा को गधे को नीचे रखने को और अपने रास्ते जाने की इजाजत दी मैंने अब तक जो कुछ भी कहा है उसने मुझे मुश्किल में डाला है यह सब कुछ उस छड़ी की ही गलती है शहर में प्रवेश करते ही ने कसम खाई अब मैं किसी से एक शब्द भी नहीं कहूंगा कुछ ही दूर गया था जब उसने मुख्य सड़क से एक जुलूस पाते हुए देखा सुल्तान खुद उस जुलूस का नेतृत्व तो कर रहे थे सुल्तान को लंबी उम्र मिले सुल्तान अमर रहे जोहा को छोड़कर जुलूस में बाकी सब लोग चिल्ला रहे थे पहरेदारों का जोहा की चुप्पी पर ध्यान गया क्यों क्या बात है तुम सुल्तान की लंबी उम्र की कामना क्यों नहीं करते जोहा ने समझाया आज मैंने जो भी इच्छा की है उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है मुझे डर है कि अगर मैं सुल्तान के लंबे जीवन की कामना करूंगा तो कहीं उसका उल्टा ना हो जाए सुल्तान ने जोहा की बात को सुना डरो मत सुल्तान ने कहा अगर तुम मेरे लंबे जीवन की कामना नहीं करना चाहते हो तो तुम कुछ और कामना कर सकते हो चलो कोई छोटी सी कामना करो वो भी ठीक होगा फिर सुल्तान ने अपनी नाक के सिरे पर एक छोटे से मसे की ओर इशारा किया यह मस्या मुझे एक सप्ताह से परेशान कर रहा है मैं इसे थक गया हूँ गायब हो जाता। मैं दिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली इच्छा पूरी करने वाली छड़ी को कसकर जकड़ पकड़ते हुए उसने कहा काश सुल्तान की नाक का मस्सा गायब हो जाता लेकिन जैसे ही उसने उन शब्दों को कहा वो छोटा मसा बढ़ने लगा वो बढ़ता ही गया और अंत में अंगूर के आकार का हो गया फिर वो दो भागों में बट गया मसाला लगातार बढ़ता और फूटता गया और अंत में वो सुल्तान की नाक से लटके बैंगनी अंगूरों के गुच्छे जैसा दिखने लगा पहरेदार चिल्लाने लगे इस आदमी ने सुल्तान पर कोई जादू टोना किया है उसे पकड़ो उसका सिर कलम करो पहरेदार जोहा को पकड़ने के लिए दौड़े लेकिन वो फिसल कर भागने में कामयाब रहा सुल्तान के पहरेदारों ने घुमाऊ गलियों की भूल भलेयों में उसका पीछा किया जोहा अपने नंगे पैरों में दर्द के कारण ज्यादा दूर नहीं दौड़ सका जल्द वो एक गली में मुड़ा उसने एक दुकान का दरवाजा देखा दुकानदार सामने बैठा एक किताब पढ़ रहा था जो हाँ दौड़कर उसके पास गया मुझे सुल्तान के पहरेदारों से जल्दी छिपाओ उसने दुकानदार से भीख मांगी छिपो बुढ़े दुकानदार ने कहा उसने एक बड़े संदूक का ढक्कन उठाया जो हाँ उसके अंदर छिप गया दुकानदार ने संदूक का ढक्कन बंद कर दिया जल्दी सुल्तान के पहरेदार गली में पहुंचे क्या तुमने एक आदमी को यहां से भागते हुए देखा उन्होंने दुकानदार से पूछा उसके पास एक छड़ी थी और जूते नहीं पहने था बुढ़े दुकानदार ने कहा मैंने वैसा कोई आदमी नहीं देखा फिर पहरेदार आगे बढ़ गए फिर दुकानदार ने जोहा को संदूक से बाहर निकलने में मदद की यह सब क्या मामला है उसने पूछा जोहा ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बताया जब से उसने इच्छा वाली छड़ी पाई थी तब से उसकी बदकिस्मती आई थी जोहा ने रोते हुए कहा काश मैंने ये आजादु छड़ी कभी देखी नहीं होती एक इच्छा पूरी करने वाली छड़ी दुकानदार चिल्लाया वो तो बहुत दुर्लभ वस्तु है क्या मैं उसे देख सकता हूँ जोहा ने छड़ी पकड़ रखी थी और वो अभी भी उसके हाथ से चिपकी हुई थी कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी किस्मत खराब हो रही है दुकानदार ने कहा देखो तुमने छड़ी को उल्टा पकड़ रखा है उसका नोकदार सिरा आगे क्यों होना चाहिए अगर तुम छड़ी को उल्टा पकड़ोगे तो तुम्हारी मनोकामनाएं भी उल्टी हो जाएंगी फिर मुझे क्या करना चाहिए जोहा ने पूछा छड़ी को घुमा पकड़ो और फिर कोई एक इच्छा करो जोहा ने अब छड़ी को सही तरह से पकड़ा उसका नोकदार सिरा आगे की ओर था छड़ी मेरे हाथ से गिर जाती उसने कहा छड़ी तुरंत जमीन पर गिर गई जोहा ने अपनी उंगलियां फैलाई उसने इस बार छड़ी सही तरीके से उठाई और कहा काश मेरे पास पुरानी सैंडल वापस होती फिर अचानक पुरानी सैंडल उसके पैरों पर दिखाई देने लगी सैंडल पर अभी भी धूल लगी थी जैसे कि उसने उन्हें कभी उतारा ही नहीं हो बूढ़े आदमी ने कहा यदि तुम इसका सही उपयोग करना सीखोगे तो यह एक अद्भुत चीज़ है हालांकि इसके पहले तुम कोई और कोई और इच्छा करो तुम्हें सुल्तान के पास वापस जाना चाहिए और उनकी नाक ठीक करनी चाहिए क्योंकि वो करना एक सही काम होगा जो उसके लिए तुरंत राजी हो गया उसने बूढ़े को धन्यवाद दिया और फिर वो महल की ओर चल दिया वो पहरेदारों से छिपकर सुल्तान के सिंघासन कक्ष में घुस गया सुल्तान खुद को शीशे में देख रहा था और अपनी बदसूरत नाक को घूर रहा था अब तक मस्से अंगूर की पूरी फसल की तरह लग रहे थे तुम देखकर सुल्तान जोर से चिल्लाया, देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है मैं इसे ठीक करने के लिए वापस आया हूँ जोहा ने कहा उसने नोकदार सिरे को आगे रखकर इच्छा करने वाली छड़ी को पकड़ा और कहा का सुल्तान की नाक का मस्सा गायब हो जाता और फिर मसा तुरंत गायब हो गया सुल्तान की नाक फिर से चिकनी हो गई सभी लोगों ने जोहा की प्रशंसा की और बधाई दी सुल्तान विशेष रूप से प्रसन्न हुआ क्या यह वाकई में इच्छा पूरी करने वाली छड़ी है क्या मैं उसे देख सकता हूँ सुल्तान ने पूछा जोहा ने अपनी इच्छा पूरी करने वाली छड़ी सुल्तान को सौंप दी सुल्तान ने कहा मैं हमेशा से एक इच्छा पूरी करने वाली छड़ी का मालिक होना चाहता था अब मैं इसे अपने खजाने में रख सकता हूँ उसने अपने एक नौकर को बुलाया और आदेश दिया इस छड़ी को मेरे निजी कमरे में जाकर रखो मैं वहां शीघ्र आऊंगा फिर सुल्तान ने अपनी दाढ़ी से लेकिन जोहा चिल्लाया वो कभी भी सुल्तान को अपनी इच्छा पूरी करने वाली छड़ी देना नहीं चाहता था सुल्तान ने कहा अच्छा तो तुम बदले में क्या इनाम चाहते हो ठीक है मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा बोलो क्या तुम एक गधा पसंद करोगे हाँ एक गधा बहुत अच्छा रहेगा जोहा ने कहा सुल्तान ने अपने पहरेदारों से अस्तबल से एक गधा लाने और उसे जोहा को देने को कहा वो वही गधा निकला जिसने, जिसे जोहा ने बगदाद के पूरे रास्ते ढोया था अच्छा गधे जोहा ने गधे की पीठ पर चढ़ते हुए कहा मैंने तुम्हें एक बार उठाया था अब यह उचित ही होगा कि तुम मुझे उठाओ जैसे ही वह सड़क से गुजरे जोहा ने गधे से कहा गधे क्या तुम्हें लगता है कि मुझे वापस जाकर सुल्तान को बताना चाहिए कि उसे छड़ी को सही तरीके से पकड़ना चाहिए ढेचू ढेचू पता चिल्ला मैं तुमसे सहमत हूं जुहाने का सुल्तान खुद ही उसका पता लगा सकता है लेकिन सुल्तान ने वैसा कभी नहीं किया